श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंधा अथ चुर्दोध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण सहोवाच ये सदहात्मा सत्वादी गुण विशेष विकुशलाकुशल सहार विनिर्मता विविध देहावली द्वारभूतेन ना संसाराभवस्या द्वारूतेन षींद्रियेण तस्ंदुर्गावद सुगे धन्य पति भगवत विष्णु वसवर्ति मजिवोको यहासोपर स्वदेह निष्पादितुभव शमशान विवतमाया संसाराटभ्याद्याल बहु प्रतिगे हस्तापोपी हरिगुचरणारिंद मधुकान पदवीमरुंधे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 तद्यथा पुरुषस्य तद्यार पुष्स् धनमिचिधर्मोपयीक बहुक साक्षात्म पुषाराधनलक्ष्मणोंसौ धर्मस्थ तो सांपराय उदाह त्यम धनम दर्शनस्पर्शनश्रवण स्वाआस्वादन वाघ्राणसक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 सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित इंद्रियां देखना स्पर्श करना सुनना स्वाद लेना सूंघना संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषय भोगों में फंसाकर कर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनियारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं अथ चौटुंबिका धारापत्यादय नामना कर्मणा मृगशृारा एववा करबिना उरण कुभ संरक्ष हरती ये ही नहीं उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्रादि कहे जाते हैं किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गिद्धों के समान होते हैं उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िये गड़ेरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं यथाझनवत्सरम जा कृश्यम अप्यदग्धबीज क्षेत्रम पुनरेवन काले गुलमतण विरुद्धि गहवरमीवे गृहाश्रम कर्मक्षेत्रम यस् यद्यम यद कामक्यस आवसथ जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है उसी प्रकार यह भी भी है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है तत्र तंथम समाप सदै मनुज सलभ शकुंतम तस्कर मूषकाध्य मानब ही प्राण क्वचित परिवर्तमोस्मध्व्य विद्या कामकर्म भी मनसानुपन्नाथ नरलोक गंधर्वनगर मुपन्नमीति मिथ्यादृष्टिन्नूम पश्यशास्त्र में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डास और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, चोर और और चूहे आदि से से से रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते-भटकते अविद्या, कामना और कर्मों से हुए अपने दृष्टि के कारण इस मर्त लोक को जो गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है त्वचि निभानुपति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 कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्म पिशाच की अज्ञा बेताल की और उसे आग समझकर कर दौड़े अथ कदाचिन्वास पानी इंद्रवीणाद्यने कात्मो जीवनावेशसाराटिधाती कभी शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है क्वचिच वाद्यौपम प्रमदयारोहारोह पितकाल रजसा रजनी भूत इवा सातु मर्यादों रजस्वलाक्षोपी दिग्देवता अतिरजस्वल मतिर्ण बिजाती कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागांधसा सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता उस समय नेत्रों में रजोगुण के धूल भर जाले से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कुकर्मों के अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है क्विस्त सकृवगत विषय वै तथ्य स्वयं परम्रषित स्मृत तस्व मरिचितोज प्राजांवा भी धावती कभी अपने आप ही एकाद बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीच का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है क्वचित दुलूकम झिल्ली स्वनम वधती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 स यदा दुग्धपुर सुकृतस्तर काकंडाद्य पुण्यद्रुम लता लताशोद पालम वधुभयाथ शून्य द्रविणा द्रविणा जीवन मृतान स्वयं जीवन बृहमाण उपधावति पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुरदे के समान हो जाता है और जो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 उभय तो भी दुखदम कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है यदातो परबाध यांध बाध यहांध आत्मने ढोपनमती तदा ही पितृपुत्र बरहिस्मत पितृपुत्रान वा न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 कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है तो वहां इष्टजनों के से उसके शोक की आग भड़क उठती है उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है क्वचित काल मितम कुलत प्रियतम प्रमितगत जीव लक्षण आस्ते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 लोगों को उस और प्रवित्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से कृषि होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है क्विच दुस्सह कायाभ्यंतर वन गृहत सारकुटुंबा क्रुध्यती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 उस समय इसे किसी बात की शुधि नहीं रहती कदाचित भगनमान दृष्टो दुर्जनंद अलब्ध निद्राक्षणों व्यथित हृदय ननुछीयमाण विज्ञानोंधकूपेन्धवत कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दात जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुए में जा गिरता है कर ही स्म चित्का मलूल विचिडन यदा परदार परद्रव्याण्य वरुन्धानो राज्ञा स्वामीर्भा निहत पतारे निर कभी विषय सुखरूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर कर परिस्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है अथ चस्मापि कर्मात्म आत्मना संसारावपन मुदाते इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रह कर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं मुक्तस्ततो यदि बंधा देवदत्त उपाचिनति तस्मादपे विष्णुमित्र यद्यनवस्थिति यदि कृषि प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं एक स्थान पर नहीं ठहरते क्वचित शीतभाताद्यनेकाधिदविक भौतिकात्मीयाना दशा प्रतिणे कल्पो दुरंत चिंतन आस्ते कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदैविक आधिभौतिक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 व्याधि जन्म जरा मरण मरणादय राजन इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष, भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ आश्चर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा, आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं क्वापिदेव आजाया भूजल तोगूढ़ प्रस्कन्ना विवेक विज्ञानो यद्हार गृहारंभादय श्रयाव स्र, सप्त सुत दुहेत्री कलत्र भाषितावलोक विचय पित, पिता विचेषितापमित आत्मा अजितात्म पारे इंधे तमसी प्रणति इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बाश में पढ़कर विवेकहीन हो जाता है तब उसी के लिए विहार भवन आदि में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में में गिरता है कदाच्वर से भगवतो विष्णो वर्गकालोपलक्ष लक्षणां परिवर्तितेन वैसा रंगसा हृथ आ ब्रह्म तीन भूतालाम मिशता हृदय स्वेस्वर कालचक्रनुजाधम साक्षा भगवत युषम अनाद पाखंडदेवता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 क्षुद्रात क्षुद्र तीर्ण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संघार करता रहता है कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञपुरुष की आराधना छोड़कर या मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक कंकगृ बगुला और बटेर के समान आर्यशास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामिकगमनो आगमों ने ही उल्लेख किया है यदा पाखंड भीरात्मा ब्रह्मकुलम पाखंडरात्म वंचितैरुवि ब्रह्मकुल सवस मुपनयनादी भगवतो स्मर्तकर्माष्ठानेर भगवत यगपुरशाधनमे तदरोचयन शुद्धकुल भजते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 ग्राम्य कर्म विस्मृत कालावि वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंस इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता क्वेद्रुम वे कांशन यथा वानर सुतार्य क्षण वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है एवं अद्भानो मृत्यो गज भया तमसी गिर कंदर प्राय इस प्रकार प्रवृत्त मार्ग में पढ़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है दैविक भौतिक प्रतिनिवारणे दुरंत विषय आस्ते कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आधि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय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 इसे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है एवं विद्या व्यति संग वैरा अनुबंधोपी पूर्ववासन या उद्भत्य था पवहती इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैरभाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्ववासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है एक तस्ाधनीलेशन विपन्न यस्तमूह भावेतरस्त विसृज्य जातमुपादा शोचन मुह्यन बभ्य वजन क्रंदन सहिष्य गायन हम मान साधुवर्जि नैवावर्तते यदार्ध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 जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे नृवत्तपरायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं यदपिंदिगी भजत भजयीनो यद्विनो ये वैराज किंत तो परम मृदे सहीमेव मेयमित कृतभिराबंधायां विसिज्य स्वयं उपसंहृता जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजस्वी हैं उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर छाना था उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं पर को चले जाते हैं इस संसार से वे भी पार नहीं होते कर्मावल्लंब तद आपद कथित नरका विमुक्त पुनरप्यम संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोक साधम उपयाति एवं उपरी ग अपने पुण्यकर्मरूप नता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन्मसमुदाय में मिल जाता है यही दशा स्वर्गा ऊर्द्व लोकों में जाने वालों की भी है उपगायन्ति मनसापि राजन राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुण जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता यो दुस्तहान दुताम हृदय स्पृसुतम श्लोक लाल सह उन्होंने पुण्यकृति श्रीहरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्यादि को युवा युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था दूसरों के लिए तो उन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है यो स्वजनार्थ दुस्तान्षते सुरवरेह स्वजनाथ धाराण प्राथयाम श्रिह सुवर सदयावलोकां नई छन्पस्तुचि मता मधुद्विटेवा फलगु उन्होंने अति अतिदुस्त्यज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा तो जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी उस लक्ष्मी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं थी नहीं कि यह सब उनके लिए उचित ही था क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत दुक्ष है यज्ञाय धर्म पथ ए योगाय सांख्य शिषे प्रकृति नारायणाय हरे नमः नम इुदारम हासमी समुदाय ज उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योगगम्य सांख्य के प्रतिपाद्य प्रकृति के अधीश्वर यज्ञमूर्ति सर्वांतरयामी हरि को नमस्कार है यदम भागवत सभाजितावधात गुणकर्मणो राजर्षे भरतुचरित सैन मयुष्यम धन्यम यश्यापवर्ग्यम वाणु तृणूर्याख्याभिनंदवा एवाशीस आत्मन आशा न कांचन परत राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी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 परक्षव नाम चतुर्दशोध्याय